श्री श्री चैतन्य चेतावली प्रकाशानंद जी के साथ पत्र व्यवहार मन सि वचिका ये प्रेमी जो सूर्णा त्रिभुवनमकार प्रीणयन परगुण गुण परमाणु कृत्य नित्यं निजहित संतसत भरति हरि जो मन बाड़ी और शरीर में प्रेमरूपी अमृत से भरे हुए हैं उपकार परंपराओं से जो त्रिभुवन को प्रसन्न करते हैं और दूसरों के छोटे से छोटे गुण को भी पर्वत के समान विशाल मानकर जो मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं ऐसे सच्चे संत इस वसुधातल पर कितने हैं अर्थात पृथ्वी को अपनी पद धूलि से पावन बनाने वाले ऐसे संत महापुरुष लाखों में कोई बिरले ही होते हैं महाप्रभु गौरांगदेव के सार्वभम भट्टाचार्य ने एक स्तोत्र में 108 नाम बताए हैं उनमें से एक नाम मुझे अत्यंत ही प्रिय है वह है अदोषदर्शी सचमुच महाप्रभु अदोषदर्शी थे वे मुख से ही दूसरों की बुराई न करते हों यही नहीं किंतु वे लोगों के दोषों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे उनके जीवन में कठुता कहीं भी नहीं पाई जाती वे बड़ों के सामने सदा सुशील बने रहते सन्यासी होने पर भी उन्होंने कभी सन्यासी पने का अभिमान नहीं किया सदा अपने से ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध पुरुषों के सामने वे नम्रता पूर्वक बर्ताव करते सदा उनके लिए सम्मान सूचक संबोधन का प्रयोग करते छोटे भक्तों से अत्यंत स्नेह के साथ और अपने बड़प्पन को भुलाकर इस प्रकार बातें करते कि उस समय अपने में और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न रहने देते इन्हीं सब कारणों से तो भक्त इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते और अपने को सदा प्रभु की इतनी असीम कृपा के भार से दबा हुआ सा समझते जहाँ अत्यंत ही प्रेम होता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं भगवान का ना कोई एक निश्चित रूप है ना कोई एक ही नियत नाम नाम रूप से परे होने पर भी उनके असंख्य रूप हैं और अगणित नाम हैं जैसे जो नाम प्रिय हो उसी नाम रूप द्वारा प्रभु प्रकट हो जाते हैं भगवान प्रेममय तथा भावमय हैं जहाँ भी प्रेम हो जाए जिसमें भी दृढ़ भावना हो जाए उसके लिए वही सच्चा ईश्वर का स्वरूप है तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जिनके रहे भावना जैसे प्रभु मुहूर्ति देखे तिन तहसी जब प्रेम पात्र अपने प्यारे की असीम अनुकंपा के भार से दबने लगता है तब उसकी स्वतः ही इच्छा होती है कि मैं अपने प्यारे के गुणों का वखान करूं वह ऐसा करने के लिए विवश हो जाता है उससे उसकी बिना प्रशंसा किए रहा ही नहीं जाता प्रेम में यही तो एक विशेषता है प्रेमी अपने आनंद को सब में बांटना चाहता है वह स्वार्थी पुरुष के समान स्वयं अकेला ही उसकी मधुमय मिठास से तृप्त होना नहीं चाहता दूसरों को भी उस अद्भुत रस का स्वादन कराने के लिए व्यग्र हो उठता है उसी व्यग्रता में वह विवश होकर अपने उपास्यदेव के गुण गाने लगता है गौर देश के सभी गौर भक्त प्रभु के प्रेम से इतने छक गए थे कि वे अपनी मस्ती को रोक नहीं सके उन दिनों श्री कृष्ण भगवान के ही मधुर नामों का कीर्तन होता था तब तक गौर संकीर्तन आरंभ नहीं हुआ था भक्त लोग महाप्रभु में भगवत भावना रखते थे इन सबके अग्रणी थे परम शास्त्रवेत्ता से अद्वैताचार्य इसलिए इन्होंने ही पहले पहल नीला चल में ही गौर संकीर्तन का श्री गणेश किया तब तक गौरांग के संबंध के पदों की रचना नहीं हुई थी इसलिए अद्वैताचार्य ने स्वयं ही निम्न पद बनाया श्री चैतन्य नारायण करुणासागर दुख तेरब प्रभु मोर दया कर इस पद की रचना करके सभी भक्तों से उन्होंने इसे ताल स्वर से गवाया सभी भक्त प्रेम में विभोर होकर इस पद का संकीर्तन करने लगे महाप्रभु भी कीर्तन की उल्लास में आनंद में सुमधुर ध्वनि सुनकर वहाँ आ पहुँचे जब उन्होंने अपने नाम का कीर्तन सुना तब तो वे उल्टे पैरों ही लौट पड़े पीछे कुछ प्रेम युक्त क्रोध प्रकट करते हुए महाप्रभु श्रीवास पंडित से कहने लगे आप लोग यह क्या अनर्थ कर रहे हैं कीर्तनी तो वे ही श्रीहरि हैं उनके कीर्तन को भुला कर, अब आप लोग ऐसा आचरण करने लगे हैं जिससे लोगों में मेरा अपयस हो और परलोक में मैं पाप का भागी बनूँ इतने में ही कुछ गौड़ी भक्त संकीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शनों से लौटकर प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे थे बेजोरों से जय चैतन्य की जय सचल जगन्नाथ की जय सन्यासी वेशधारी कृष्ण की आज जय जयकार करते आ रहे थे तब श्रीवास ने कहा प्रभो हमें तो आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे किंतु हम संसार का मुख थोड़े ही बंद कर सकते हैं आप ही बतावें इन्हें किसने सिखा दिया है इससे महाप्रभु कुछ लज्जित से होकर चुपचाप बैठे रहे उन्होंने इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया पीछे जो जो लोगों का उत्साह बढ़ता गया क्यों तो भगवान के नामों के साथ निताई गौर का नाम भी जुड़ता गया पीछे से तो निताई गौर का ही कीर्तन प्रधान बन गया अधिकांश भक्तों का भाव इनके प्रति सचमुच ईश्वर बने का था इतने पर भी ये सावधान ही बने रहते अपने को सदा दासानुदास ही समझते और कभी किसी के सामने अपनी भगवत्ता स्वीकार नहीं करते इनके भक्त भिन्न भिन्न प्रकृति के थे बहुत से तो इन्हें वात्सल्य भाव से ही प्यार करते थे ये भी उन्हें सदा पितृभाव से पूछते तथा मानते थे दामोदर पंडित से तो पाठक परिचित ही होंगे प्रभु ने उन्हें घर पर माता की सेवा शुश्रूषा के निमित्त नवद्वीप भेज दिया था एक बार जब वे पुरी में प्रभु से मिलने आए तो वैसे ही बातों ही बातों में माता का कुशल समाचार पूछते पूछते प्रभु ने कहा पंडित जी माता कृष्ण भक्ति करती करती हैं माता कृष्ण भक्ति करती हैं न बस फिर क्या था दामोदर पंडित का क्रोध आवश्यकता से अधिक बढ़ गया ये माता के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे और स्पष्ट वक्ता ऐसे थे कि प्रभु का जो भी कार्य उन्हें अशास्त्री या अनुचित प्रतीत होता उसे उसी समय सबके सामने ही कह देते प्रभु के ऐसा पूछने पर उन्होंने रोष के साथ कहा प्रभो माता की भक्ति के संबंध में आप पूछते हैं तो सच्ची बात तो यह है कि आप में जो कुछ थोड़ी बहुत भगवत भक्ति दिखती है यह सब माता के ही कृपा का फल है दामोदर पंडित के ऐसे उत्तर को सुनकर प्रभु प्रेम में विभोर हो गए और प्रेममयी माता के स्नेह का स्मरण करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे पंडित जी आपने बिल्कुल सत्य बात कह दी आहा माता की भक्ति को, को कोई क्या समझ सकेगा आपने ही यथार्थ में माता को समझाया है सचमुच मेरे हृदय में जो भी कुछ कृष्ण भक्ति है वह माता का ही प्रसाद है हाय ऐसी प्रेममयी जननी को भी मैं छोड़कर चला आया इतना कहते कहते प्रभु वस्त्र से मुख ढककर कर रुदन करने लगे यह महापुरुष की दशा है जिन्हें भक्त साक्षात सचल जगन्नाथ समझते थे उन्होंने दामोदर पंडित के सूखे उत्तर को कुछ भी बुरा न मानकर उल्टी उनकी प्रशंसा ही की तभी तो आज असंख्यों पुरुष गौर चरणों का आश्रय ग्रहण करके असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बना रहे हैं महाप्रभु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी साधारण जनता में ही नहीं किंतु विद्वन मंडली में भी इनके अद्भुत प्रभाव की चर्चा होने लग गई थी सारभम भट्टाचार्य की विद्वत्ता धारणा शक्ति और पढ़ाने की सुगम और सरल शैली की सर्वत्र प्रसिद्धि हो चुकी थी काशी के विद्वत समाज में उनका नाम गौरव के साथ लिया जाता था उन दिनों काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक दंडीय सन्यासी परम विद्वान और वेदांत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे वे सार्वभौम की अलौकिक प्रतिभा और प्रचंड पांडित्य से परिचित थे उन्होंने जब सुना कि पुरी में एक नवीन अवस्था का युवक सन्यासी विराजमान है और सार्वभौम जैसे विद्वान अपने वेदांत ज्ञान को तुक्ष समझकर उनके चरणों में भक्ति करते हैं और उनका साक्षात ईश्वर समझते हैं तब तो उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ तब तक उनकी अद्वैत वेदांत में निष्ठा थी वैसे वे सरस और प्रेमी हृदय के थे किंतु अभी तक उनकी सरसता छिपी ही हुई थी उसे किसी भारी चीज की ठेस नहीं लगी थी जिससे वह छलककर कर प्रस्फुटित हो सकती उन्होंने कौतुकवश एक श्लोक लिखकर जगन्नाथ जी आने वाले किसी गौड़ी भक्त के हाथों में प्रभु के पास भेजा वह श्लोक यह था ये मणिकर्णिका मलहरी स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्न तारक मोक्षद मृततन हो स्वयं यक्षति एक तुतमे युरा निर्वाणमागस्थिता मूढ़ोन्यत्र मरीचिकाशु प्रत्यासा प्रत्याशा धावती इस श्लोक में ज्ञान को प्रधानता दी गई और मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ बताकर उसी की प्राप्ति के लिए संकेत किया गया है इसका भाव यह है जिस स्थान पर मणिकर्णिका कुंड और पाप-ताप हारिणी स्वदीर्घिका भगवती भागी रहती है जहां मुर्दे को देव दे भगवान शूल स्वयं मोक्ष को देने वाले तारक रत्न को प्रदान करते हैं मूर्ख लोग ऐसी परम पावन मोक्ष के मार्ग में स्थित सुरपुरी का परित्याग करके पृथ्वी पर पशु के समान इधर उधर भटकते फिरते हैं यही आश्चर्य है गौड़ी भक्त ने यथासमय नीलाचल पहुँचकर पूज्य पाद प्रकाशानंद जी का पत्र प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित किया प्रभु पत्र को पाकर और प्रकाशानंद जी का नाम सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए उन्होंने बड़े ही आदर के सहित पत्र को स्वयं खोला और खोल कर पढ़ने लगे श्लोकों को पढ़ते ही प्रभु उसका भाव समझ गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए वे सार्वभौम आदि भक्तों की ओर देखने लगे भक्तों के जिज्ञासा करने पर स्वरूप दामोदर ने वह पत्र पढ़कर उपस्थित सभी भक्तों को सुना दिया प्रभु ने श्रीपाद प्रकाशानंद जी के पांडित्य की प्रशंसा की और उनके सम्मानार्थ स्वरूप गोस्वामी से एक श्लोक लिखवा कर उसी भक्त के हाथ उत्तर स्वरूप में उनके पास भिजवा दिया लोक यह है घर्मा भो मणिकर्णिका भगवत पदाबु भागरथी काशीना पतिरवतेत ही नाम शंबुनगरे निस्ताकृष्णपाबुज भज श्री श्रीपाद निर्माण जिसके पसीने के जल से मणिकर्णिका की उत्पत्ति हुई है भगवती भागीरथी जिनके चरण जल से उत्पन्न हुई है स्वयं साक्षात काशीपति भगवान विश्वनाथ जिनके आधे अंग बने हुए हैं और काशी नगरी में जिनका तारक नाम ही जीवों को संसार सागर से तारने में समर्थ है हे सके ऐसे मोक्षदायक श्री कृष्ण चरणों का भजन तुम क्यों नहीं करते अर्थात उन्हीं चरणारविंदों का चिंतन करो इस श्लोक में भगवत भक्ति को प्रधानता दी गई है और मुक्ति को भक्ति के सामने तुक्ष बताया है इस उत्तर को पाकर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की क्या दशा हुई होगी इसे तो वे ही जाने किंतु उन्होंने थोड़े दिनों के बाद एक श्लोक प्रभु के पास और भेजा महाप्रभु का नियम था कि वे भगवान के प्रसाद पाने में आगा पीछा नहीं करते थे मंदिर का प्रसाद जब भी उन्हें मिल जाता तभी उसे मुंह में डाल देते थे भक्तों ने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे इसलिए वे इन्हें नित्य ही बहुत बढ़िया बढ़िया विविध प्रकार के पदार्थ खिलाया करते थे प्रभु भी उनकी प्रसन्नता के निमित्त सभी प्रकार के पदार्थों को खा लेते और दिन में अनेकों बार यह संन्यास के साधारण नियम के विरुद्ध आचरण है सन्यासी को तो एक बार ही भिक्षा में जो रूखा सूखा अन्न मिल जाए उसी से उधर पूर्ति कर लेनी चाहिए उसे विविध प्रकार के रसों का पृथक पृथक स्वाद नहीं लेना चाहिए किंतु महाप्रभि तो प्रेमी थे वे सन्यासी भी थे किंतु पहले प्रेमी और पीछे सन्यासी प्रेम के सामने वे सन्यास नियमों को कभी कभी स्वतः ही भूल जाते कहावत भी है प्रेम में नियम नहीं सचमुच वे प्रेमी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त नियमों की विशेष परवाह नहीं करते थे ऐसे मस्तिष्क प्रधान विचारक कैसे समझ सकता है वह तो नियमों को ही ईश्वर समझता है और कठोरता तथा हट के साथ नियमों का पालन करता है ऐसा पुरुष भी वंदनीय और पूजनीय है किंतु दूसरों को भी ऐसा ही बनने के लिए आग्रह करना ठीक नहीं प्रेमी का तो पथ ही दूसरा है गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो प्रेमियों की मथुरा तो तीन लोकों से न्यारी ही है प्रकाशानंद जी ने नियमों की कठोरता दिखाते हुए भर्ती हरी शतक के श्रृंगार शतक का निम्नलिखित श्लोक लिख कर प्रभु के पास भेजा विश्वामित्र पराशर प्रभृत यो वाताम्ब तेपी स्त्री मुखपंकज सुलिता दृष्टि मोहम गताल्यन्न सृत पयोदयुत भुंजंती ये तेषां मानवा ते निग्रहो यदि भवे भवि सागरम् इसका भाव यह है कि पराशर प्रभृति ऋषि महर्षि सहस्रो वर्ष पर्यंत वायु भक्षण करके तथा सूखे पत्ते खाकर घोर तप करते रहे इतने पर भी वे स्त्री के कमल रूपी मनोहर मुख को देखकर मोहित हो गए जब इतने इतने बड़े संयम करने वाले महर्षियों की यह दशा है तो जो नित्य प्रति बढ़िया चावल दूध दही घृत तथा इनके बने हुए भाति भाती के पदार्थों को रोज ही खाते हैं उनके इंद्रियों को यदि वस में रहना संभव है तो विंध्याचल पर्वत का भी समुद्र के ऊपर तैरते रहना संभव हो सकता है अर्थात ऐसे पदार्थों को खाकर इंद्रियों का संयम करना असंभव है महाप्रभु ने इस श्लोक को पढ़ा पढ़ते ही उन्हें कुछ लज्जा सी आई और विरक्त भाव से उन्हें यह पत्र स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिया स्वरूप दामोदर जी ने कुछ रोष के स्वर में कहा मैं इसका अभी उत्तर देता हूँ महाप्रभु ने अत्यंत ही सरलता से कहा इसका उत्तर हो ही क्या सकता है गाली का उत्तर गाली ही हो सकता है और विवेकी पुरुष गाली देना उचित नहीं समझते इसीलिए वे दूसरों की गाली सुनकर मौन ही रहते हैं वे कैसी भी गाली का उत्तर नहीं देते इसलिए अब इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं बात ठीक ही है इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं वे विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेती हैं महाप्रभु के आज्ञा से उस समय तो सभी भक्त चुप रह गए किंतु सभी में महाप्रभु के समान सहनशीलता नहीं हो सकती इसलिए भक्तों ने प्रभु के परीक्षा में नीचे का श्लोक लिखकर कर प्रकाशानंद जी के पास इस श्लोक का उत्तर भेज दिया सिंह वलिधिर मानस भोजी संवत्सरेण कुरते रति में कवार पारावत शिखा कणम मात्र भोगी कामी भवेदनुदिनम अनुदिन वधकोत्र हेतु अर्थात महाबली सिंह शुकर और हथिया हाथियों का पुष्टकारी मांस ही खाता है फिर भी वर्ष भर में केवल एक ही बार काम क्रीड़ा करता है किसी किसी का कथन है कि सिंह संपूर्ण आयु में एक ही बार रति करता है इसके विपरीत कपोत साधारण तृणों के अग्रभाग तथा कंकड़ आदि को ही खाकर जीवन निर्वाह करता है फिर भी नित्य प्रति काम क्रीड़ा करता है कपोत के समान कामी पक्षी दूसरा कोई है ही नहीं वह दिन में अनेकों बार रति करता है यदि भोजन के ही ऊपर कामी होना और न होना अवलंबित हो तो बताओ इस वैषम्य का क्या कारण है पता नहीं इस श्लोक का श्रीपाद प्रकाशन जी पर क्या असर हुआ किंतु इसके बाद फिर पत्र व्यवहार बंद ही हो गया सार्वभम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हमें काशी जाने की आज्ञा दीजिए हम वहाँ प्रकाशानंद जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें भक्ति तत्व समझा आवेंगे महाप्रभु को शास्त्रार्थ और जय पराजय ये सांसारिक प्रतिष्ठा के कार्य पसंद नहीं थे भगवत भक्त किसे पराजित करे सभी तो उसके इष्ट के स्वरूप हैं इसलिए सभी को शिया राम समझ वह हाथ जोड़े हुए प्रणाम करता है शिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर झुक पानी केतु सार्वभम कैसे भी भक्त सही उन्हें अपने शास्त्र का कुछ कुछ थोड़ा अब, बहुत अभिमान तो था ही भक्तों के सामने वह दबा रहता था और अभिमानियों के सम्म प्रतित हो जाता था महाप्रभु के मना करने पर भी उन्होंने काशी जाने के लिए प्रभु से आग्रह किया महाप्रभु ने उनकी उत्कट इच्छा देखकर काशी जी जाने की आज्ञा दे दी ये काशी गए भी किंतु वहाँ से जैसे गए थे वैसे ही लौट आए न तो वे महामहिम प्रकाशानंद जी को शास्त्रार्थ में पराजित ही कर सके और न उन्हें ज्ञानी से भक्त ही बना सके इससे वे कुछ लज्जित भी हुए और महाप्रभु के सामने आने से संकोच करने लगे तब महाप्रभु स्वयं उनसे जाकर मिले और उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे आपका कार्य बड़ा ही स्तुत्य था विहीन जीवों को भक्ति मार्ग में लाने की इच्छा किसी भाग्यशाली महापुरुष के ही हृदय में होती है महाप्रभु के इस सांत्वनापूर्ण वाक्यों से सार्वभौम की लज्जा कुछ कम हुई इस घटना के अन्तर उनका प्रेम महाप्रभु के चरणों में और भी अधिक बढ़ गया